संक्षिप्त महाभारत शल्य शल की तीर्थ यात्रा तथा प्रभास क्षेत्र का प्रभाव जन्मेजय ने कहा मुने जब महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले ही बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण की सम्मति लेकर अन्य विष्णु वंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते जाते यह कह गए कि मैं न तो दुर्योधन की सहायता करूंगा न पांडवों की तब फिर उस समय वहां उनका शागमन कैसे हुआ यह समाचार आप मुझे विस्तार के साथ सुनाइए जी बोले, राजन, जिन दिनों पांडव उपलब्ध नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे उन्हीं दिनों की बात है पांडवों ने सब प्राणियों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि कौरव पांडुव में शांति बनी रहे कलह ना हो भगवान हस्तनापुर जाकर धृतराष्ट्र से मिले और उनसे सबके लिए हित कर एवं बातें किंतु उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना, जब वह संधि कराने में सफल ना हो सके तो भगवान उपलब्ध में फील आउट आए और पांडुओं से बोले कौरव अब काल के वश में हो रहे हैं इसलिए मेरा कहना नहीं मानते पांडु अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा तो बलदेव जी ने श्रीकृष्ण से कहा मधुसूदन तुम कौरवों की भी सहायता करना परंतु श्रीकृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया इससे वे रूठ गए और पुष्य नक्षत्र में वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े रास्ते में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी की तुम लोग द्वारिका जाकर तीर्थ यात्रा में उपयोगी सभी आवश्यक सामान लाओ साथ ही अग्निहोत्र के अग्नि और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को भी आदर पूर्वक ले आना सोना चांदी गौ वस्त्र घोड़े, हाथी रथ खच्चर और ऊट भी लाने चाहिए इस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती नदी के किनारे किनारे उसके प्रवाह की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े उनके साथविक सुहित श्रेष्ठ ब्राह्मण रथ हाथी घोड़े सेवक बैल खच्चर और ऊट भी थे उन्होंने देश देश में थके मादे रोगी बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए तरह तरह की देने योग्य वस्तुएं तैयार करा रखी थी। भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध कराया गया था जिस किसी देश में जो कोई भी ब्राह्मण जब भोजन की इच्छा प्रकट करता था उसको उसी स्थान पर तत्काल भोजन दिया जाता था भिन्न भिन्न तीर्थों में बलदेव जी की आज्ञा से उनके सेवक खाने पीने के पदार्थों के ढेर लगा रखते थे ब्राह्मणों के सम्मानार्थ बहुमूल्य वस्त्र पलंग और बिछौने तैयार रखते थे इस यात्रा में सब लोग आराम से चलते और विश्राम करते थे यात्रा करने वालों की यदि इच्छा हो तो उन्हें सवार सवार भी मिलती थी प्यासे को पानी पिलाया जाता और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिया जाता था उन यात्रियों का रास्ता बड़े सुख से तय होता था सबको स्वर्गीय आनंद मिलता था सभी सदा ही प्रसन्न रहते थे साथ में खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी चलता था महात्मा बलदेव जी ने अपने मन को वश रख में रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया यज्ञ करके उन्हें दक्षिणाएं दी जाने वाली गौवे दान की उन गोना मरा हुआ था और उन्हें सुंदर वस्त्र उड़ाए गए थे भिन्न भिन्न देशों के घोड़े दान किए गए तरह तरह की सवारिया सेवक रत्न मोती मड़ी मूंगा सोना चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी ब्राह्मणों को दिए गए इस प्रकार सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों में बहुत सा दान करके बलराम जी क्रमशः कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे जनमेजय ने कहा ब्राह्मण अब आप मुझे सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों के गुण प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए उन तीर्थों में जाने का फल क्या है और यात्रा की सिद्धि कैसे होती है तथा जिस क्रम से बलराम जी ने यात्रा की थी वह क्रम भी बताइए मुझे यह सब सुनने के लिए बड़ा बताइएल हो रहा है वह जी बोले राजन सरस्वती तट के तीर्थों का विस्तार उनका प्रभाव तथा उनकी उत्पत्ति की पवित्र कथा मैं सुना रहा हूँ सुनो जादव नंदन बलदेव जी ब्राह्मणों तथा तो ऋतुजों के साथ सबसे पहले प्रभास क्षेत्र में गए जहां राज्य से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को साप से छुटकारा मिला तथा तो अपना खोया हुआ हुआ, तेज भी प्राप्त जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं चंद्रमा को प्रभाषित करने के कारण ही वह प्रधान तीर्थ पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ जनमेजा ने पूछा मुनिवर भगवान सोम को यक्षमा कैसे हो गया और उन्होंने उस तुर्थ में किस तरह स्नान किया तथा उसमें डुबकी लगाने से वे रोगमुक्त हो पुष्ट किस प्रकार हुए प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याए हुई थी उनमें से सत्ताईस कन्याओं का विह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया उन सबकी नक्षत्र संज्ञा थी चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है उसकी गणना के लिए वे सत्ताईस रूपों में प्रकट हुई थी वे सब सबकी सब अनुपम सुंदरी थी रोहिणी का सब था, इसलिए चंद्रमा का अनुराग रोहनी में ही ही अधिक हुआ, वही उनकी हृदय हुई, वे सदा उसके ही संपर्क में रहने लगे जन्मेजय पूर्व काल में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के संसर्ग में अधिक काल तक रहा करते थे इसलिए नक्षत्र नाम वाली दूसरी स्त्रियों को बड़ी ईर्ष्या हुई वे कुपित होकर अपने पिता के के पास पास पास चली गई और और बोली प्रजानाथ सोम सदा रोहने के ही ही रहते हैं हम हम लोगों पर उनका नहीं है अतः लोग अब आपके रहेंगे आहार करके तपस्या में लग जाएंगे उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा तुम तो अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो सबके साथ एक साथ बर्ताव करो ऐसा करने से ही तुम से बच सकोगे तदनंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा, तुम सब लोग कहाताव में, में कोई अंतर नहीं पड़ा उनका रोहिणी के प्रति अधिकाधिक प्रेम भरता गया और वे सदा उसी के पास रहने लगे तब श्रेष्ठ कन्याए पुनः एक साथ होकर पिता के पास गयी और कहने लगी पिताजी सोम ने आपकी आज्ञा नहीं मानी अब तो हम आपकी ही सेवा में रहेंगे यह सुनकर दक्ष ने फिर सोम को बुलवाया और कहा तुम सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा परंतु चंद्रमा ने उनकी बात का अनादर करके रोहिणी के ही साथ निवास किया जब दक्ष को पुनः इसका समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में भरकर सोम के लिए यक्षमा की सृष्टि की यक्षमा चंद्रमा के शरीर में घुस गया क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन छीण होने लगा उन्होंने छूटने का यत्न भी किया नाना प्रकार के यज्ञ आदि किए किंतु दक्ष के से छुटकारा मिला। वे प्रतिदिन ही होते गए। जब चंद्रमा की प्रभा नष्ट हो गई तो अन्न आदि औषधियों का पैदा होना भी बंद हो गया जो पैदा भी होती उनमें न कोई स्वाद होता न रस उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती इस प्रकार अन्न आदि के न होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा सारी प्रजा दुर्बल हो गई तब देवताओं ने चंद्रमा के पास आकर कहा यह आपका रूप कैसा हो गया इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता हम लोगों से सारा कारण बताइए आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिए कोई उपाय करेंगे उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन्हें अपने को साप मिलने का कारण बताया और उस साप के रूप में यक्षमा की बीमारी होने का हाल भी कर सुनाया देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए और बोले भगवान आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर शाप निवृत्त कीजिए उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है तीर्ण लता बेले औषधिया तथा नाना प्रकार के बीज ये सब नष्ट हो रहे हैं इनके न रहने से हमारा भी नाश ही हो जाएगा फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है इस बात पर ध्यान देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए देवताओं के ऐसा कहने पर प्रजापति बोले मेरी बात पलटी नहीं जा सकती एक शर्त पर उसका प्रभाव कम हो सकता है यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करे तो सरस्वती नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से ये पुनः पुष्ट हो जाएंगे फिर ये पंद्रह दिनों तक बराबर छीण होंगे और पंद्रह दिनों तक बढ़ते रहेंगे मेरी यह बात सच्ची मानो पश्चिम समुद्र के तट पर जहाँ सरस्वती नदी सागर में मिलती है जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें इससे इन्हें इनकी खोई हुई कांति मिल जाएगी इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से सोम सरस्वती के प्रथम क्षेत्र में गए। वहां अमावस्या को उन्होंने स्नान किया इससे उनकी प्रभा बढ़ गई फिर वे समस्त संसार को प्रकाशित करने लगे तब देवता लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रजापति के पास गए उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया और चंद्रमा से कहा बेटा आज से अपने पत्नियों का तथा ब्राह्मण का कभी अपमान न करना, जाओ सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना यह प्रजापति ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी चंद्रमा अपने लोक में गए और संपूर्ण प्रजापूर्व प्रसन्न रहने लगी जन्मेदय चंद्रमा को इस प्रकार साप मिला था वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया साथ ही सब तीर्थों में प्रधान प्रभास तीर्थ का प्रभाव भी बता दिया उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात बलराम जी भेद नामक तीर्थ में गए वहां विधि स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार के दान किए और एक रात वहीं निवास भी किया दूसरे दिन उद्पान तीर्थ में गए जहाँ स्नान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है इस तीर्थ में सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर छिपा रहता है